आनंद की खोज साधना के अंतराय ऊपरयुक्त तो वर्णन में योग के चार व्यवधानों का वर्णन किया गया है लय विक्षेप कसाय और रसास्वादन पहला लय मन को विरुद्ध निरुद्ध करने चित्तवृत्ति रहित करने के प्रयास में कभी कभी मन लय निद्रा की तमोगुणी अवस्था में चला जाता है ऐसे में उसे उसी समय जगाना चाहिए आसन से उठकर चहल कर चहलकदमी करना आंख खोलकर ध्यान करना अथवा स्वाध्याय इसके उपाय हैं ध्यान के समय निद्रा के कुछ कारण हैं जैसे निद्रा की असमाप्ति अजीर्णता अधिक भोजन तथा अत्यधिक परिश्रम इन कारणों को पूर्वक दूर रखने का सुझाव शास्त्र हमें देते हैं निद्रा को पूरी कर लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का निद्रा का काल अलग अलग होता है साधकावस्था के प्रारंभ में यह काल कम किया जा सकता है आसानी से पचने वाला भोजन कम मात्रा में खाने से शरीर हल्का रहता है और निद्रा नहीं आती अधिक परिश्रम करने से थकान आ जाने से भी निद्रा आ जाती है अतः अल्प परिश्रम करें। लेकिन शारीरिक व्यायाम या श्रम का पूरा त्याग करना भी उचित नहीं है दूसरा विक्षेप लय से निवारित होने पर भी प्रतिदिन के जागृतावस्था के अभ्यास व मन काम या भोग्य विषय के कारण विक्षिप्त या चंचल हो सकता है वर्षों से दिन के जिन ग्रहण प्रहरों में हम सांसारिक कार्य करने के अभ्यस्त हो चुके हैं उस समय मन स्वाभाविक रूप से चंचल हो जाता है इसी तरह प्रातः या सायकाल जिस समय हम प्रतिदिन ध्यान करते हैं वह काल उपस्थित होते ही मन अपने आप शांत हो जाता है लेकिन यदि किसी दिन हम सांसारिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहें मन यदि दिन भर बहुत बहिर्मुख्य बना रहे तो सायंकाल ध्यान के निर्धारित समय में भी वह चंचल ही बना रहेगा ऐसे में मन को पुनः पुनः प्रयास द्वारा प्रशांत करना पड़ता है जिन दिन भोग्य पदार्थों के आकर्षण अथवा पूर्वानुभाव की स्मृति के कारण मन विक्षिप्त हो उस विषय में विचारशील व्यक्ति उन सभी दुखों का चिंतन करे जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है मन को बार बार यह समझाया जाए कि निरंतर के लिए चिंतन के लिए अद्वितीय ब्रह्म अथवा इष्ट के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं अन्य सभी वस्तुएं अनित्य एवं दुख का कारण है साधना के लिए एक शांत मन स्थिति आवश्यक है अत्यधिक भावुक एवं थोड़ी बातों में उत्तेजित हो जाने वाले अथवा दिन के दिमाग जिनके दिमाग में बहुत सी योजनाएँ घूमती रहती है तथा जो बहुत बातूनी स्वभाव के हैं उन्हें एकाएक लंबे समय तक ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए ऐसे में बलपूर्वक विक्षिप्त मन को निरुद्ध करने से मानसिक तनाव वृद्धि एवं मनोविकार की संभावना रहती है। तीसरा कसाय कभी कभी मन लयावस्था में प्रबोधित एवं भोग्य वस्तुओं के द्वारा विक्षेप से निवारित होने पर भी मध्यवर्ती एक प्रकार की जड़ता को प्राप्त होता है यह कसाई है जो चित्त का तीव्र दोष है इसका कारण होता है तीव्र राग द्वेषादि का संस्कार ऐसी स्थिति में मन, मन लय विक्षेप रहित समाहित की तरह किंतु दुखई गाग्रता में बना रहता है ऐसी स्थिति को दूर करना कठिन है क्योंकि यह गहरे संस्कारों के कारण होता है विचारपूर्वक इसकी परीक्षा कर इसे समाज से भिन्न जानना ही पर्याप्त है कभी कभी थोड़ी प्रगति करने के बाद साधक को एक प्रकार की रिक्तता अथवा निरस्ता का अनुभव होता है बहुत दिनों तक अच्छा ध्यान हो रहा था अचानक ध्यान में रुचि ही समाप्त हो जाती है पहले ध्यान में इष्ट का रूप स्पष्ट दिखाई देता था तथा बहुत आनंद आता था अब वह आता ही नहीं ऐसा लगता है जैसे प्रभु से संपर्क सूत्र टूट गया है तादात्म हो ही नहीं पा रहा है और तब साधक को तीव्र वेदना होती है ऐसे में यह बात सदा याद रखना चाहिए कि मन के ध्यान में असमर्थता होने पर भी अंतरात्मा का परमात्मा के साथ तादात्म बना हुआ है तथा प्रभु के रूप की कल्पना में अस्मर्थ होने पर भी साधक की कोई क्षति नहीं हुई है इन क्षणों में मन मानो और अधिक चढ़ाई के लिए शक्ति बटोरता है अतः निराश हुए बिना अपने ध्यान जब में पूरे उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए संसार के सुख भोगों में निरत व्यक्ति जब साधना की ओर मुड़ता है तो अनिवार्य रूप से उसे विषय भोगों से अपने मन को हटाना पड़ता है उसे प्रयत्नपूर्वक शुभ विचारों को मन में स्थान देना पड़ता है तब एक ऐसी अंतरिम स्थिति आ जाती है जब मन न तो पूर्ववत संसार की ओर विषय भोगों की ओर जा पाता है और न परमात्मा में ही टिक पाता है तब मन एकदम अस्थिर हो जाता है संसार में किसी निर्दिष्ट केंद्र बिंदु मानसिक आधार के बिना रहना अत्यंत कष्टप्रद होता है शासक कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है सभी सांसारिक आसक्तियां तोड़ दी लेकिन प्रभु से आसक्त नहीं हुए कैसी विषय स्थिति विषम स्थिति है न तो ध्यान होता है न विषय भोग जीवन सामाजिक व्यवहार दैनिक दैनंदिन क्रियाकलाप अस्थिर अनिश्चित हो जाते हैं यह एक अनिवार्य व्यवधान है कुछ तो साधक इस पर विजय पाने में असमर्थ हो अपने पूर्व के सांसारिक जीवन में लौट जाते हैं अन्य कुछ दीर्घकाल तक निश्चितता की स्थिति में बने रहते हैं महत्वपूर्ण बात है कि जितनी शीघ्रता से हो इस अनिश्चितता को पार कर निश्चित स्थिति प्राप्त की जाए इसके लिए साधना में ढील देने अथवा छोड़ देने के बदले उसे अधिक करना चाहिए स्वास्थ्य एवं सत्संग भी इस स्थिति स्वाध्याय एवं सत्संग भी इस स्थिति में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं यम नियम एवं नैतिक जीवन का कड़ाई से पालन इस स्थिति में विशेष रूप से आवश्यक होता है रसास्वाद भगवत चिंतन में एक विशेष प्रकार का सुख प्राप्त होता है और समाधि में ब्रह्मानंद का तो कहना ही क्या वह तो सुख मात्यांतिकम ये तद होता है लेकिन इसके विषय में भी मांडुक के कारिकार, का कार कहते हैं कि ना नासय सुखम तत्र अर्थात उस सुख का स्वादन न करे इस सुख से भी साधक को अनासक्त तो होना चाहिए उसका स्मरण पूर्वक अनुभव समाधि से व्युत्थान का कारण है और उसका यहाँ निषेध किया गया है समाधि से व्युत्थान में मैंने उस अवस्था से महान सुख का अनुभव किया था ऐसा स्मरण नहीं करना चाहिए सूक्ष्म बुद्धि एवं विवेक द्वारा इसका त्याग करना चाहिए सामान्य प्रारंभिक साधक के लिए उपरोक्त रसा स्वाद रूप व्यवधान का कोई महत्व न भी हो तो भी उसे याद रखना चाहिए कि जिस प्रकार विषयों के आस्वादन में रसा शक्ति बंधन का कारण है उसी प्रकार साधना में प्राप्त सुख भी बंधन कारक होता है गीता में भगवान कहते हैं कि सत्वगुण सुख और ज्ञान में आसक्ति पैदा करके जीव को बांधता है तत्र सत्वम निर्मल प्रकाश प्रकाशक मनामय सुख संजे न बदनाति ज्ञान संजेन चाणक वासना मानव मन की असंख्य वासनाएं आसानी से नष्ट नहीं होती शंकराचार्य का तो कथन है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी वासनाएं उदित हो सकती हैं एक और जहां सभी वासनाओं का नाश साधना का प्रमुख उद्देश्य है वहीं कुछ वासनाओं को साधना की प्रमुख बाधा या अंतरायों के रूप से लेकर उन्हें दूर करने के उपायों का अवलोकन करना यहां उचित होगा शंकराचार्य साधक के पथ में तीन वासनाओं को मुख्य रूप से बाधक समझते हैं वे है लोकवासना शास्त्रवासना और देह वासना लोकवासने जनतो शास्त्रवासन वासनयापच देहवासनया ज्ञानम यथावन नहीं बजाये थे विवेक चुड़ामी पहला लोक वासना लोगों से सम्मान स्तुति प्राप्त करने की प्रबल वासना लोक वासना कहलाती है इससे प्रभावित व्यक्ति सदा इस प्रकार का आचरण करने का प्रयत्न करते हैं जिससे लोग उसकी निंदा न करें तथा सदा ही स्तुति अथवा प्रशंसा ही करें थोड़ा सा विचार करने पर ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह एक असंभव कार्य है संभवतः आज तक विश्व में शायद ही कोई व्यक्ति हुआ होगा जिसको निंदा का सामना न करना पड़ा हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पवित्रता स्वरूपणी भार्य भगवती सीता को ही अत्यंत कर्णकटुर निंदा सुननी पड़ी थी फिर निंदा स्तुति तो सामाजिक प्रथा आचार विचार पर भी निर्भर करती है दक्षिण भारत के ब्राह्मण उत्तर भारत के ब्राह्मणों की, की मांसाहारी कहकर निंदा करते हैं तो उत्तर भारतवासी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में प्रचलित मातुल कन्या विवाह की प्रथा की निंदा करते हैं ईसाई लोग हिंदुओं को मूर्ति पूजक कहकर उनकी निंदा करते हैं तो हिंदी ईसाइयों को म्लेक्ष असुचि कहकर निंदा करते हैं इस तरह निज निज कुल गोत्र बंधु वर्ग इष्ट देवता रीति रिवाज की प्रशंसा और दूसरों के कुल गोत्रादि की निंदा विद्वान से लेकर अनपढ़ गवार तक भी करते हैं इसीलिए पंडितगण कहते हैं सूचि पिशाचो विचलो विचक्षण है क्षमो पिशक तो निश्चित चोर शुभगोपिकामी को, को है, ये तुम समर्थ अर्थात लोग सूची व्यक्ति को पिछाच विद्वान व्यक्ति को गर्वीला क्षमाशील को अक्षम बलवान को दुष्ट चिंताहीन व्यक्ति को चोर और सुंदर व्यक्ति को कामी कहकर निंदा करते हैं संसार में सभी को कौन संतुष्ट कर सकता है यही नहीं को। यदि कोई व्यक्ति सभी को प्रसन्न रख सकता है तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति में ही कोई दो बड़ा दोष है अपने आदर्शों एवं सिद्धांतों को तिलांजलि दिए बिना कोई भी व्यक्ति सभी को खुश नहीं रख सकता इसीलिए श्रेष्ठ योगी भक्त तथा स्थित प्रज्ञा के तुल्य निंदा स्तुति ही तुल्य मानापमान्योह आदि लक्षण धर्मशास्त्रों में वर्णित है इस संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब तक साधक मान अपमान से परे नहीं चला जाता तब तक उसके लिए स्तुति सम्मान एवं प्रशंसा हानिकारक तथा साधना में बाधक होते हैं जबकि निंदा और अपमान सहायक होते हैं सम्मान को आसक्ति का कारण और पुरुषार्थ का विरोधी होने के कारण मरण तुल्य समझा गया है अतः कहा गया है असम्मानात तपोवृद्धि सम्मानातु तपक्षय अर्चित पूजितो विप्रो दुग्धा गौरव गौरी सीरति पद्मपुराण असम्मानित होने के कारण तपजनित फल की वृद्धि एवं सम्मान से तप तपक्षय होता है जैसे दुग्ध दोहन के बाद गाय अवसन्न हो जाती है उसी प्रकार सम्मानित और पूजित होने पर ब्राह्मण तपहीन हो जाता है तथा साधकों को कभी कभी इस प्रकार का आचरण करना पड़ता है जिससे लोग उनकी निंदा करें तथा उनके साथ मेल मिलाप न करें दूर ही रहें लेकिन यह सदा याद रखना चाहिए कि उनका आचरण धर्म विरुद्ध न हो कुछ साधक इसीलिए अपनी कुटिया के आसपास गंदगी फैला देते हैं अथवा अपना बाहरी वेश ऐसा अनाकर्षक बना लेते हैं कि लोग उनसे दूर ही रहें दूसरा शास्त्र वासना सर्व वासना त्याग एवं रूप सन्यास व्रत ग्रहण के बाद भी अनेक साधकों में शास्त्राध्ययन की प्रबल वासना उत्पन्न हो जाती है उच्च मनस्थिति बनाए रखने के लिए इस उपाध्याय आवश्यक है लेकिन जब उस इसके उद्देश्य की ओर से दृष्टि हटकर शास्त्राध्ययन एक वासना का रूप ले लेता है तब वह महान बंधनकारक हो जाता है शास्त्रकारों ने इस शास्त्र वासना के तीन भेद बताए हैं पहला पाठ व्यसन दूसरा बहुशास्त्र व्यसन तथा तीसरा अनुष्ठान व्यसन क पाठ व्यसन बहुत पुस्तकें पढ़ने की इच्छा प्रत्येक विषय की यहां तक कि आध्यात्मिक विषयक भी अनेक पुस्तकें हैं कुछ लोगों का पेट पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते भरता ही नहीं अगर कोई सोचे कि मैं केवल वेद ही पढूंगा, तो वेद भी असंख्य है उन पर टीकाएँ उपटीकाएँ भाष्यादि भी अनंत है उन सभी का पाठ करना असंभव होने के कारण यह वासना मलिन है एवं साधन पथ में बाधक है यह या सदा याद रखना चाहिए कि आत्म विद्या अंतर्मुखी हुए बिना एवं गुरु कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती श्री रामकृष्ण कहते थे कि अपने को मारने के लिए तो एक सुई ही पर्याप्त है पर दूसरे को मारने के लिए ढाल तलवार की आवश्यकता होती है अर्थात स्वयं की मुक्ति के लिए तो सत्य अहिंसा आदि का अनुष्ठान तथा तो आध्यात्मिक जीवन के दो एक निर्देशों का पालन ही पर्याप्त है लेकिन दूसरों को शिक्षा देने के लिए वाद विवाद में दूसरों को परास्त करने के लिए बहुशास्त्र अध्ययन आवश्यक हो सकता है यह कार्य शुष्क पंडितों के लिए छोड़कर साधक अपने स्वाध्याय की एक दो पुस्तकें चुनकर पाठ व्यसन से दूर रहे ख बहुशास्त्र व्यसन पाठ व्यसन से ही संबंधित है नाना शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त कर ईसाई धर्म को जानने की जैन बौद्ध आदि नाम धर्मों की बौद्धिक जानकारी प्राप्त करने की बात ना जाग सकती है इनसे भी चरम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती चारों वेदों को पढ़कर अनेक धर्म ग्रंथों को पढ़कर भी यदि हम ब्रह्म तत्व न जान पाए तो हम उस दर्वी चम्मच के समान हैं जो मिठाई के बर्तन बत, में घुमाई जाने पर भी उसका स्वाद नहीं जानती ऐसे ही शुष्क पंडितों का तुलना चंदन का भार वहन करने वाले गधों से की जाती है जो चंदन की सुगंध को नहीं पहचानता और न ही उसका आस्वादन कर पाता है छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार के उपाख्यान में वर्णित है कि चौसठ कलाओं एवं अनेक शास्त्रों में निपुण होने पर भी वेदर्श देवर्सी नारद को शांति प्राप्त नहीं हुई थी और तब उन्होंने सनत कुमार की शरण ली थी अनुष्ठान व्यसन शास्त्र व्यसन से संबंधित एवं मिलती जुलती वासना है अनुष्ठान व्यसन कुछ लोग एक के बाद एक यज्ञ या पूजा करते ही रहते हैं या फिर एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ का भ्रमण तथा तीर्थों में विभिन्न उपचार युक्त पूजा अर्चना में उन्हें विशेष आनंद आता है इन यज्ञ बाह्य पूजा एवं तीर्थार्थना आदि का अपना महत्व है साधना में अपना एक स्थान है लेकिन इनकी सीमाएँ और दोष भी है जिस मात्रा में ये मन को अंतर्मुख करने में सहायक होंगे उतना ही उनका महत्व है अधिक नहीं उपयुक्त तीनों प्रकार की शास्त्र वासनाओं का बड़ा दोष यह है कि वे अहंकार और दर्प को उत्पन्न करती है व्यक्ति अपने को महान विद्वान अथवा कर्मकांडी कांडी समझने लगता है तथा इसके फलस्वरूप गुरुजनों की उपेक्षा आदि अनेक अनर्थ कर है इनसे सदाव्य सावधान रहना चाहिए इस संदर्भ में संगीत वासना का उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा भक्ति संगीत चित्त को शांत करने एवं मन को ईश्वर की ओर प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण तो साधन है लेकिन अगर वह व्यसन का रूप ले ले तो व्यवधान बन जाता है नई नई राग रागियाँ सीखना एक भजन को विभिन्न प्रकार से गा गा कर संगीत का रथ लेना साधना का लक्ष्य नहीं है तात्पर्य यह है कि सभी साधनों का अनुष्ठान साधक को सावधानी पूर्वक करना चाहिए खतरे खतरों के भय से न तो उन्हें त्यागना चाहिए न उपयोगिता से अधिक उनसे छिपकने चिपके रहना चाहिए